दूसरा प्रश्न क्या प्रेम में राग और आसक्ति निहित नहीं है प्रेम में राग हो तो प्रेम नरक बन जाएगा प्रेम में आसक्ति हो तो प्रेम काराग्रह होगा प्रेम राग शून्य हो स्वर्ग बन जाएगा प्रेम आसक्ति मुक्त हो तो प्रेम ही परमात्मा है प्रेम की दोनों संभावनाएं प्रेम के साथ तुम राग और आसक्ति को जोड़ सकते हो तो ऐसा हुआ जैसे तुमने प्रेम के पक्षी के गले में पत्थर बांध दिए अब वो उड़ ना सकेगा जैसे तुमने प्रेम के पक्षी को सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया पिंजरा कितना ही बहुमूल्य हो हीरे जवारात जड़े हो तो भी पिंजरा पिंजरा है पंखों को नष्ट कर देगा जब प्रेम से तुम राग और आसक्ति को काट देते हो प्रेम जब निर्मल होता है निर्दोष होता है निराकार होता है जब तुम प्रेम में सिर्फ देते हो मांगते नहीं जब प्रेम दान होता है जब प्रेम सम्राट होता है बेखारी नहीं जब तुम आनंदित होते हो क्योंकि किसी ने तुम्हारा प्रेम स्वीकार किया लेकिन जब तुम प्रेम का सौदा नहीं करते जब तुम बदले में कुछ भी नहीं मांगते तब तुम प्रेम के पक्षी को मुक्त कर देते हो आकाश में तब तुम उसके पंखों को बल देते हो तब यह पक्षी अनंत की यात्रा पर निकल सकता है प्रेम ने गिराया भी है प्रेम ने उठाया भी निर्भर करता है कि तुमने प्रेम के साथ कैसा व्यवहार किया इसलिए प्रेम बड़ा बेबूज शब्द है वो द्वार है उसके इस तरफ दुख है उस तरफ आनंद है उसके इस तरफ नरक है उस तरफ स्वर्ग है उसके इस तरफ संसार है उस तरफ मोक्ष प्रेम द्वार है अगर तुमने राग और आसक्ति से भरे प्रेम को जाना तो तुम जब जीसस तुमसे कहेंगे प्रेम परमात्मा है तुम ना समझ पाओगे जब सहजो प्रेम के गीत गाने लगेगी तब तुम्हें बड़ी बेचैनी होगी कि बात जस्ती नहीं प्रेम तो मैंने भी किया हमने तो सिर्फ दुख ही पाया हमने तो प्रेम के नाम पर सिर्फ कांटों की फसल काटी कभी फूल न खिले प्रेम कल्पना का मालूम पड़ेगा यह प्रेम जो भक्ति बन जाता है प्रार्थना बन जाता है मुक्ति बन जाता है यह तुम्हें लगेगा शब्दों का जाल है प्रेम तो तुमने भी जाना लेकिन जब भी तुमने प्रेम जाना तब भी तुमने राग आसक्ति का प्रेम जाना तुम्हारा प्रेम वस्तुतः प्रेम न था तुम्हारा प्रेम राग काम और सबकी के ऊपर डाला गया पर्दा था भीतर कुछ और था बाहर से तुमने प्रेम कहा था तुम एक स्त्री को प्रेम में पड़े या एक पुरुष के प्रेम में पड़े तब तुमने चाहा क्या है चाहे तो काम वासना की है प्रेम तो सिर्फ ऊपर की सजावट अगर तुम अपने भीतर गहरा खोजोगे तुम खुद ही देख लोगे कि प्रेम तो सिर्फ बातचीत है भीतर तो काम वासना की लपटें चल रही हैं उन लपटों को सीधा सीधा किसी से निवेदन करना उचित नहीं है थोड़ी कूटनीति चाहिए जिस स्त्री के शरीर को तुम भोगना चाहते हो उससे तुम कहते हो मुझे तेरी आत्मा से प्रेम है न तुम्हें अपनी आत्मा का पता है उसकी आत्मा को तो पता ही कैसे होगा लेकिन शरीर के व्यक्ति आत्मा की बातें करते शरीर को भोगने की आकांक्षा से भीतर के सौंदर्य की झूठी चर्चा करते तब अगर तुम सुनोगे सहजो दया राबिया की बातें कि उन्होंने प्रेम से परमात्मा पाया तो तुम कैसे मानोगे तुमने तो प्रेम से सदा ही बंधन पाया लेकिन इसमें कसूर प्रेम का नहीं था कसूर तुम्हारा है अगर चिकित्सक कुशल हो तो जहर से भी औषधि बना लेता है और अगर चिकित्सा का कोई पता ही ना हो तो अमृत भी जहर हो सकता है न तो जहर जहर है ना अमृत अमृत उपयोग पर निर्भर है कभी जहर बचाता है कभी अमृत मार डालता है प्रेम शब्द से कुछ अर्थ नहीं बहुत प्रेम अमृत भी हो सकता है जहर भी हो सकता है तुम पर निर्भर है प्रेम जहर हो जाएगा अगर उसमें आ सकती है अगर तुमने प्रेम को अपनी काम वासना के लिए वाहन बनाया और प्रेम से तुमने केवल शरीर की निम्नतम तृप्तियों को खोजा तो तुम पाओगे प्रेम से कलह मिली दुख मिला पीड़ा मिली बंधन मिला सपने बहुत मिले सपने सफल कभी ना हुए भ्रम बहुत दिखाई पड़े बड़ी मृग मरीचिकाएं बंधी बड़े इंद्रधनुष बने लेकिन जब भी तुम पास पहुंचे सब कचरा हो गया इंद्रधनु सब मिट्टी में गिर गए सपने सब व्यर्थ साबित हुए वो महल स्वर्ण का जो दूर से दिखाई पड़ता था सूर्य की किरणों में चमकता हुआ पास आने पर सदा ही कारा का कोई कसूर नहीं तुमने प्रेम के नाम से कुछ और ही किसी और ही चीज के सिक्के चला दिए तुम खोटे सिक्के को चला रहे हो तो प्रेम को आसक्ति से मुक्त करना जरूरी है प्रेम को बंधन नहीं बनने देना है प्रेम बनना चाहिए मुक्ति तुम जिसे प्रेम करो उसे मुक्त करो तुम जिसे प्रेम करो अगर तुम उसे मुक्त करो तो तुम बंधना सकोगे फिर तुम्हें कोई भी बांधना सकेगा लेकिन तुम जिसे प्रेम करते हो उसे बांधना चाहते हो तुम उसके चारों तरफ एक चार दीवारी खड़ दीवार हो तुम उसके हाथों में जंजीरें डाल देना चाहते हो जिसके हाथ में तुमने जंजीर डाली वो तुम्हारे हाथ में भी जंजीर डालेगा जीवन से वही मिलता है जो तुम जीवन को देते हो इस सत्य को कभी भूलना ही मत यही तो कुल जमा कर्म का सिद्धांत है तुम जो देते हो वही पाते हो अगर प्रेम से बंधन मिला तो सबूत है इस बात का कि तुमने प्रेम से किसी को बंधन देना चाहा होगा अगर तुम प्रेम के द्वारा मुक्त करो तुम प्रेम दो और भूल जाओ तुम प्रेम दो और बदले में ना मांगो तुम प्रेम दो तुम्हारी कोई शर्त ना हो कोई सौदा ना हो तुम प्रेम दो और धन्यवाद दो कि किसी ने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया इतना क्या कम स्वीकार भी किया जा सकता था तब तुम धीरे दीर धीरे पाओगे प्रेम ऊपर उठने लगा कामवासना नीचे पड़ी रह गई तब प्रेम का पक्षी कामवासना के अंडे को तोड़कर उड़ जाता है और तब एक नए ही आयाम में तुम्हारी गति होती तुम्हारी चेतना एक नए लोक में प्रवेश करती क्या प्रेम में राग और आसक्ति निहित नहीं है हो भी सकती है ना भी हो साधारणता होती है सौ में निन्यानवे मौके पर होती है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर एक मौके पर भी नहीं होती तो वो एक मौका भी काफी प्रमाण है कि यदि तुम चाहो तो सौ मौकों पर भी नहीं हो सकती अगर एक बीज टूट के वृक्ष बन सकता है तो सभी बीज टूट के वृक्ष बन सकते नहीं बनते ये दूसरी बात है ठीक भूमि न मिलती होगी जीसस ने कहा है तुम एक मुट्ठी भर बीज फेंक दो कोई रास्ते पर पड़ जाता है जहां लोगों के पैर चलते आते जाते यात्री गुजरते वो बीज पनप ना पाएगा कोई रास्ते के किनारे पड़ जाता है वहां पनप भी जाएगा अंकुरित भी हो जाएगा तो जानवर चढ़ जाएंगे या बच्चे तोड़ लेंगे कोई बीज पत्थर पर पड़ जाता है चट्टान पर वो तो कभी पनपेगा ही नहीं कोई बीज ऐसी भूमि में पड़ जाता है जो उर्वरा है वो पनपेगा वो अंकुरित होगा वो वृक्ष बनेगा उसमें फूल आएंगे फल लगेंगे कभी कोई बुद्ध कोई फरीद कोई सहजो इनका बीज खिलता है फूल को उपलब्ध होता है अगर तुम्हारा नहीं हो पाता तो थोड़ा गौर करना तुम कुछ गलत जगह पड़े हो या तो ऐसी जगह जहां चट्टान है या ऐसी जगह जहां चट्टान तो नहीं है लेकिन लोगों का बहुत आवागमन है ऐसी जगह जहां लोगों का आवागमन भी नहीं है लेकिन कोई बचाव नहीं बागुड़ नहीं तुम्हें ठीक भूमि मिलनी चाहिए तो तुम्हारे भीतर भी वही पैदा हो जाएगा जो बुद्ध के कृष्ण के भीतर पैदा होता है संभावना तो हमारी वही है प्रत्येक की वही है उससे कम संभावना परमात्मा किसी को देता ही नहीं परमात्मा ही तुम्हें बनाता है तो परमात्मा परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को बना भी नहीं सकता परमात्मा के हाथ तुम्हें बनाने में लगे परमात्मा तुम्हारा प्राण होके छिपा है तुम्हारी संभावना होके छिपा है प्रेम मुक्ति बन सकता है वो हर प्रेम की संभावना हर हृदय की संभावना है लेकिन सजग होना पड़े आसक्ति को काटना पड़े तुम तो उल्टा आसक्ति के जाल को बढ़ाए जाते हो तुम प्रेम की बात ही भूल गए हो तुम तो राग को ही प्रेम कहने लगे हो मैंने सुना है एक बड़ी प्राचीन सूफियों की कथा है कि पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ एक गांव था उस गांव के आसपास जंगल के अतिरिक्त और कुछ भी न था तो उस गांव के लोगों ने एक ही कला विकसित की थी कि जंगल से लकड़ियां काट लाते उन्हीं लकड़ियों से मूर्तियां भी बनाते घर के और साज सामान बनाते वो पूरा गांव बढ़ी हो गया था क्योंकि केवल लकड़ी ही उपलब्ध थी उतना ही माध्यम था और उस गांव के लोगों का कुल धंधा इतना था कि आते जाते राहगीर गांव से गुजरते पहाड़ी घाटी से गुजरते तो उन्हें लकड़ी के सामान बेचना एक राहगीरों का जत्था गुजर रहा था तो उसने कहा कि ठीक तुम्हारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर भी एक गांव है तुम कभी वहां भी बेचने गए अपना सामान वहां लोग बड़े धनी और तुम्हारे सामान की बड़ी अच्छी बिक्री हो जाएगी उन्हें तो ख्याल ही न था क्योंकि घाटी में रहने वाले को शिखरों का ख्याल ही नहीं आता अपनी घाटी में मस्त थे जो भी दीन दरिद्रता थी ठीक थी और पहाड़ पर चढ़ना चढ़ाई कठिन है कभी पहाड़ पर रहने वाला भला घाटी में आ जाए बुल चूक से घाटी में रहने वाला बूलचूक से पहाड़ नहीं पहुंचता उतार आसान है चढ़ाव कठिन खैर कई बार ऐसी यात्रियों से खबरें मिली तो गांव ने कुछ जवानों को तय किया कि कुछ सामान लेके जाओ अगर वो धनी है अपना सामान बेच के आओ युवक चढ़े बड़ी कठिन चढ़ाई कठिन और भी थी क्योंकि चढ़ने की कोई आदत ही ना थी घाटी के सुलभ जीवन में रहे थे बड़ी मुश्किल से और भरोसा भी नहीं होता था कि पता नहीं अफवाह ही हो कोई ऊपर रहता भी है और इतने ऊपर कोई रहेगा कैसे चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है खैर किसी तरह थके मंदे वो पहुंचे कई दिनों की यात्रा के बाद पहाड़ के शिखर पर पहुंचे बात तो लोगों ने ठीक ही कही थी नगर तो बड़ा अद्भुत था स्वर्ण शिखरों से मंडित उस नगर के मंदिर थे सूरज की किरणों में मंदिर ऐसे चमकते कि इन युवकों ने तो स्वप्न में भी कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी उन्होंने जाके बाजार में अपनी दुकान लगाई लोगों को बुला बुला के सामान दिखाने लगे लेकिन लोग हंसते कोई खरीदने को तैयार ना था आखिर उन्होंने पूछा बात क्या है उन्होंने कहा इन लकड़ी के सामानों का हम क्या करेंगे यहां सोनी चांदी की खदाने हैं पागलों हम मूर्ति बनाते हैं स्वर्ण की इन लकड़ी की मूर्तियों का हम क्या करेंगे ये लोग हम उन्हें विश्वास तो ना आया कि लकड़ियों से भी मूल्यवान कोई चीज हो सकती है संसार में और इससे भी कीमती कोई मूर्तियां हो सकती हैं वे बड़े नाराज हुए दुखी भी थे नाराज भी हुए और इन लोगों के व्यवहार से बड़े विक्षुब्ध हुए गांव के लोगों ने कहा भी कि तुम हमारे मंदिरों में आओ हम तुम्हें अपनी मूर्तियां दिखाए मगर वे इतने विक्षुब्ध थे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने मंदिरों में जाना उचित ना समझा वो अपने सामान को लेकर वापिस घाटी में उतर गए और जब घाटी में लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि न वहां लोग तो रहते हैं लेकिन बड़े दुष्ट प्रकृति के और एक चीज से सावधान रहना और एक चीज से बचने की कोशिश करना उस चीज का नाम स्वर्ण है वह हमारा सबसे ज्यादा दुश्मन मालूम होता है स्वर्ण हमने देखा तो नहीं कि वो क्या है क्योंकि वे लोग हमसे बड़ा असद व्यवहार कर रहे थे और एक भी मूर्ति बिक न सकी कहते हैं घाटी के लोग अब पहाड़ की तरफ नहीं जाते और घाटी में ये बात प्रचलित हो गई कि पहाड़ पर हमारे दुश्मन रहते हैं वो हमारे मित्र नहीं और स्वर्ण नाम की चीज से सदा सावधान रहना क्योंकि उससे ही हमारी संस्कृति के नष्ट हो जाने का खतरा है करीब करीब ऐसी ही दशा उन सारे लोगों की है जो प्रेम की घाटी में रहे और जिन्होंने प्रेम के शिखर को नहीं जाना प्रेम की घाटी में लकड़ी का सामान है। और वासना का सब फैलाव है प्रेम के शिखर पर स्वर्ण है लेकिन वासना में जीने वाला आदमी स्वर्ण की बातें ही सुनकर डरता है वो कहता है ये तो हमारे शत्रुओं की बात है हम तो अपनी कामवासना में मस्त थे ये ऊंची बातें हमसे मत करो हमारी नींद मत तोड़ो और हमारे सपनों को खराब मत करो पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जहां जी रहे हो वो ऐसा ही है जैसे तुम्हें कोई महल भेंट करे और तुम महल के पोर्च में ही जीवन गुजार दो भीतर प्रवेश ही ना करो तुम समझो कि पोर्च ही सब कुछ है पोर्च तो सिर्फ प्रवेश है जितने भीतर जाओगे जितने अंतरतम में प्रवेश करोगे उतने ही आनंद के स्वर्ण के शिखर उपलब्ध होंगे काम वासना तो केवल प्रेम का पोर्च है वहां से गुजर जाना है वहां रुक नहीं जाना है पोर्स से गुजरने में कुछ भी हर्ज नहीं है जान रखना में पोर्स की निंदा नहीं कर रहा हूं पोर्स से गुजरना ही पड़ेगा महल में जाना है तो लेकिन गुजरने के लिए रुक मत जाना वहीं घर मत बना लेना वहीं बिस्तर मत लगा देना वहीं ठहर मत जाना उसी को जिंदगी मत समझ लेना गुजरना काम से जरूर गुजरना ही होगा वो जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा है लेकिन पार करने के लिए गुजरना जिससे कोई सीढ़ियों से गुजरता है सेतु से गुजरता है पार होने के लिए भीतर बड़े अद्भुत संभावनाएं छिपी है प्रेम जिसने काम की तरह जाना राग आसक्ति की तरह जाना वो जीवन के नरक से ही परिचित हो पाएगा और तुम थोड़ा सोचो नरक में भी तुम्हें थोड़ा सुख मिल रहा है तो स्वर्ग का तो कहना ही क्या काम वासना में भी थोड़ी झलक तो सुख की मिलती ही है पोर्च में भी थोड़ी खबर तो महल की आ ही जाती भीतर जलती हुई धूप हो तो पोर्च में भी थोड़ी गंध उड़ाती भीतर छाया शांति हो तो पोर्च में भी थोड़ी शीतलता उतर आती भीतर संगीत बजता हो तो पोर्च तक भी थोड़े स्वर तो भटके भूले आ ही जाते तो काम वासना में भी थोड़े तो मोक्ष की भनक पड़ती है काम वासना में भी थोड़ी तो परमात्मा की छवि उतरती है छवि ऐसी है जैसे आकाश में चांद हो और झील में प्रतिबिंब बनता हो है प्रतिबिंब जरा सी झील हिल जाए नष्ट हो जाता है कुछ वास्तविक नहीं है लेकिन फिर भी है तो वास्तविक का ही प्रतिबिंब काउ वासना में प्रेम की ही छवि है झील पर बनी शरीर और मन की झील पर बनी छवि आंख उठाओ झील में छवि को जब इतना सुंदर पाया है तो थोड़ा आंख उठा कर उस चांद को देखो जिसकी छवि है राबिया एक फकीर औरत अपने घर में बैठी थी हसन नाम का एक फकीर उसके घर मेहमान था सुबह हो गई सूरज उगा हसन बाहर गया और उसने जोर से आवाज दी कि राबिया भीतर क्या कर रही बाहर कितना सुंदर सूरज निकला है परमात्मा की सृष्टि को देख राबिया ने कहा हसन बेहतर हो तू ही भीतर आ जा क्योंकि तू परमात्मा की सृष्टि को देख रहा है बाहर भीतर में स्वयं उसी को देख रही सृष्टि सुंदर है लेकिन सृष्टा से थोड़ी मुकाबला करोगे गीत सुंदर है गायक के प्राण की जरासी भनक है वहां ये चित्र बड़े सुंदर है जो चारों तरफ खुदे लेकिन चित्रकार की बड़ी छोटी सी कृति है ये। चित्रों पर चित्रकार समाप्त नहीं हो गया सृष्टि पर स्रष्टा पूरा नहीं हो गया है अनंत अनंत सृष्टिया हो सकती हैं उस सृष्टा से फिर भी वो पीछे उतना ही शेष रहेगा उतना ही ईसावास कहता है पूर्ण से पूर्ण को भी निकालने, तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है उस परमात्मा से अनंत सृष्टिया निकलती चली चलिया तो भी पीछे वो उतना का ही उतना शेष रह जाता है उसकी असीमता में भेद नहीं पड़ता वो चुकता नहीं है और जब ये सृष्टि इतनी सुंदर है तो थोड़ा तो सोचो महल के बाहर ही इतना सुख है भीतर कितना ना होगा आसक्ति और राग से भरे प्रेम में भी थोड़े से संगीत के भूले बिसरे स्वर सुनाई पड़े तो जब परम शुद्ध हो जाएगा प्रेम राग की अशुद्धि और आसक्ति गिर जाएगी स्वर्ण जब निखरेगा धूल धमास कूड़ा करकट जल जाएगा अग्नि में तब तुम थोड़ी कल्पना करो वो कल्पना ही तुम्हें पुलक से भर देगी एक नए आमंत्रण से भर देगी एक नई अभीपसा जग जाएगी उस अभी का नाम ही धर्म है प्रेम को उसकी परिशुद्धि में जानने की खोज ही धर्म है और प्रेम की परिशु को ही हमने परमात्मा कहा है